तर दृष्टांतम् वा किसी विषय में और दृष्टान तंतु न पटो वाले यथा कंबल होटस्था देश्यता हो, तंतुर्व्युजित न पाठ थोड़ा किससे गलत है ठीक कर लेना उसको करके पाठ है और नहीं युज्यत पर, और तकार की आगे न है और नए तकार को भी नकार होता है टिप्पण कर बोल दिए वैसे तंतो न पटा ऐसा पाठ दिया है नीचे तभी व्यतिरिक दृष्टान बने ना जैसे पहले व्यक्ति दृष्टान दिया वैसे यहां व्यक्त दृष्टान बनेगा तंतु से यदि अलग कर दिया जाए पट को तब पट रह जाएगा पट रहेगा ही नहीं तंतो हो न पटे न शरीर ना सही सही सालक कर दो शरीर को फिर शरीर ही नहीं रह जाएगा पंतु सालक कर दो पट को, फिर पट को ही नहीं रहेगा बालों से जिन बालों से बनाया गया कंबल वो बालों को हटा दो फिर कंबल कहां रह जाएगा कंबल ही खत्म मिट्टी को निकाल दो घड़ा कहाँ रहेगा घड़ा ही नहीं रहेगा उसी प्रकार से ज्वरों से अलग कर दो तो शरीर ही नहीं रह जाएगा अरे कहने का तात् परिजा तंतु के बिना पट नहीं तंतु के बिना पट नहीं वालों के बिना कंबल नहीं मृतिका के बिना घट नहीं सर जोरों के बिना शरीर नहीं रफदाई तो चोरों के साथ शरीर रहता मृत्य का है तो घट है तंतु है तो पट है ठीक है बाल है तो कंबल है सर रोग है तो शरीर रोग नहीं है तो शरीर नहीं है भले आपको मालूम नहीं रहता लगता है स्वस्थ कोई रोग नहीं है ना रोग कुछ ना कुछ रोग है सुशरीर में रोग है कि तुम में रोग है कान शरीर में तो सब रोग आई कान शरीर का रोग तो कोई मिटाई नहीं पाया है सबके पास है सु शरीर का रोग भी सबके पास है क्रोध मोह सारे मध अशांति अदांति है ना असामान्य सारी चीजें है शरीर तो में कभी कभी आपको भान होता है इस शरीर में कोई रोग नहीं शरीर में आपको महसूस होता है कि कभी कोई बीमारी नहीं लेकिन वो बीमारियां हैं तब उनके साथ कीटाणुओं के अंडे पड़े रहते हैं तो वो अपना संख्या बढ़ाएंगे कोई भरोसा नहीं अनेकों बीमारी बुखार है जुकाम हुआ है ना बचपन से ये घ नहीं हुआ सिर दर्द है पेट दर्द है पेट में गैस है पीठ में दर्द है ये सारी चीजें जो है होती ही हर आदमी से खान पीन जो ऐसी बात है कोई निमित्त कह लो आप बहाना बना लो इन होती ही है और उस बीमारी उनका अंडे जो बीज बना रहा ये विचित्र है फिर वो मौका जैसे अन्य चीजों का कमजोरी महसूस हुआ कुछ कारण बना और तो फिर वो खड़ा हो जाएंगे सारे के सारे फिर इंजेक्शन लो उन को मारने के लिए ये चक्कर चलते रहता कितने दबाओगे इस शरीर से हंड्रेड किसी चीज के अंडो को निकाली नहीं सकते बने रह जाते कहीं ना कहीं छिपे जैसे आप एक बार जिसके घर में खतमल हो जाए चाहे कुछ भी कर लो आप पता नहीं कहा दीवार के अंदर छिप जाते कहा छिप जाते भगवान फिर आ जाएंगे चार छह दिन बाद उनके फिर दिखाई देंगे बीमारियां आप दबा रहे वाकई में इलाज नहीं हुआ आप सोचने इलाज हो गया हम स्वस्थ हो गए इलाज नहीं कर सकता कोई केवल उसको कंट्रोल करते नियंत्रण में लाते दबा देता है कुछ देर तक के लिए जब तक दवाई का असर है खान पीन का असर है दबा हुआ रहेगा जहां कुछ गदा फिर आ जाएगा इसलिए कहते कि देखो जरों के बिना शरीर नहीं हो सकता तीन दृष्टांत के द्वारा समझा दिए इधानी कूटस्ते ज्वरा भाव कई मुद्दा तुम जिदर्शीशु शिदा भा से तावत लेकिन कूटस्थ में कोई बीमारी नहीं टस कैसा है भाव वाला इस बात कई मुख्य न्याय हमें करना पड़ा चिदावास में वाक्य में कोई रोग नहीं है रोग है शरीरों में है चिडावास में भी नहीं है लेकिन शरीर चिदाभाष तादात भी कर लिया ना इसलो क्या मान रहे हैं अपने आप अपने में मान रहे हैं बहुत रोगों को और वो चिडावास का तादात में गए कूटस में अगर चिदावास में रोग आए वो रोग फिर कूटस में चले गए में भी रोगों का आरोप हो गया वास्तव में न में न चिरावास में किसी भी प्रकार की क्लेश बीमारी है दोनों नहीं। इसे में नहीं इसलिए कहते कईमुतिक न्याय के द्वारा कूटस्व चौरा भाव को दिखाने के लिए दिदर्शे चिराभा तो चौरा भाव दर्शे थे पहले चिराभास नहीं भाव को दिखाना था चिरावास में नहीं रह गया तो कुटस्म कहां से आ जाएगा तो फिर चिरासम आया कहा से वो तो जिन तीन शरीर में रहने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों को क्लेशों को दुखों को तापों को वो क्या कर लिया अपने में आरोपित कर लिया है मान, मान लिया और क्या चिदावास आप मानते मेरा शरीर मान देंगे तो फिर उसके अंदर का सारी बीमारी आपको अपने मानना पड़ेगा बोलते हो कि नहीं हो। मैं बीमार हूं मैं अज्ञानी हूं ये कारण शरीर का बीमारी है और क्या मैं अज्ञानी हूं बोल रहे हो अज्ञान कहा है कारण शरीर में उसका अपने में जोड़ लेगी नहीं मोट जोड़ मैं तो कारण को और क्या सारा सुशरी का खेल है अहंकार ही सूशर में होता है वहां नहीं होता कारण शरीर को शरीर अहंकार रह गया कारण शरीर में रात नही भर जगह रह जाओगे हम बोल कर खड़ा रह जाएगा विल हो जाता है कवल अविद्या कुछ नहीं है अविद्या के अलावा कुछ भी नहीं और सद्या में सेंगे अविद्या में सारे के सर नहीं होके बैठे चिदा भाषे स्वतः कॉपी ज्वरो नतः प्रकाशेक स्वभाव न चेतरत भी को भी में स्वतः भी स्वतः कोई ज्वर नहीं होता इसे प्रतिबिंब में स्वतः कोई लहर नहीं होता लहर कहां से आया जल का लहर कैसे लहर है क्या प्रतिबिंब में स्वतः कोई लहर आदि नहीं होती बोले जल की लहरापन के कारण से प्रतिबिंब लहराने लग गया आप प्रति में लहर देखने लग गए कहने प्रतिब लहरा रहा है इसलिए कहते हैं कि देखो देखो वृक्ष स्थिर है और जल के कारण क्या है वृक्ष भी लहरा रहा था वो देखता है भाता जल में प्रतिमा में तो है क्या प्रतिमा तो है नहीं लहर उपाधि में लहर और उपाधि से लहर अपने प्रति में आरोप करती उसी प्रकार से बुद्धि में ऐसा जो है शरीर, को लेकर बुद्धि समझ रही सारी चीजों को और बुद्धि में प्रतिम पड़ा का नाम ना ज्वर नहीं है उपाधि पूता कारण शरीर सुख शरीर और उपाधियां है इन उपाधियों में विद्यमान बीमारी चिराबास है अवक और वो चिराबास ने क्या कर दिया आरोप से प्राप्त वस्तु को भी आरोप कर दिया और आगे भेज दिया उसको तो कूटर से बोलने लगा मैं बीमार हूं मैं अज्ञानी हूं मैं सुखी हूं, हूं। इतना व्यवहार करने लगा आरोपित हो गया ना वहां इसलिए कहते चिदाबास है स्वतः को भी चोरो नास्तीय जिसलिए चिदाबास में स्वतः अपने आप में कोई जबरनाम की चीज नहीं है प्रकाशिक स्वभाव चित्त का स्वभाव होने से वह कोई भी जोर हो नहीं सकता न चेतरा प्रकाशिक स्वभाव तो दृष्ट प्रकाशक स्वभाव तो देखा गया नव अन्य स्वभाव नहीं देखा गया चितावास है स्वतः चरित्र ग ज्वर संबंध मेरे न कॉपी जोरो विद्यार चिराभाषरितर ज्वर के के बिना विना कोई जोरूता नहीं है कुद यहाँ चिदा चिद प्रकाश स्वभास विद्यदुविद्वा चिद प्रकाश स्वभाव विद्वादे प्रतिबिंब से प्रति चिरा भाष सेव्यम भाव प्रतिबिंब का चिदावास प्रतिम्ब्य प्रतिबंध है और कथन करे चिदावास पहले चिदावास ने क्या कहा था किस दृष्टि से वो उपाधि दृष्टि से क्योंकि उभय पक्षपाती होता है प्रतिबिंब प्रतिम्ब क्या है हमेशा बिंब पक्ष पाती भी होता है उपाधि पक्षपाति भी होता है कहीं पर उपाधि दृष्टिया बोल दिया जाता है कहीं बिंब दृष्टिया बोल दिया जाता है तो बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए यहाँ पर चिदावास चर्चा कर रहे हैं अब बिंब दृष्टिया कथन कर रहे हैं कोटस दृष्टि से कोटस चैतन्य है प्रकाश स्वरूप है प्रकाश स्वरूप कर दिया और पहले क्या है नहीं चिदावास क्या है कैसे होगा जो नित्य प्रकाश है चैतन्य है मित्य हो जाएगा क्या होगा वहां क्या बोल रहे थे वो उपाधि दृष्टि से बोल रहे थे उपाधि को जाता। है नहीं चिदवास। चिदवास ही नहीं है, तो कहा दृष्टिकोण से, से उपाधि नहीं रह जा पाए उपाधि मिथ्या हो गई तो उपाधि प्रतिमा भी मिथ्या हो गया अरे उपाधि दृष्टिया चिदावास तो मिथ्यात्व को लेकर पहले कह दिया और आप जो कह रहे हैं कुटस दृष्टिया चिदाबास में स्व को लेकर कह रहे हैं अभी चिड़ावास में कोई ज्वर नहीं हो सकता वो तो बाल्य का धर्म है कोटस का धर्म नहीं है कोटस का धर्म स्वप्रकाशन से ज्वर उसमें नहीं है अतएव कोटस का प्रतिबिंब होने के नाते चिंदावास में भी कोई ज्वर नहीं है ये कोटस दृष्टि चिंदावास को लेकर कहा जा रहा दोनों बात समझना आएगा हमने स्थान दे रहा था सूर्य दृष्टि से प्रतिबिंब दृष्टि प्रतिबिंब वास्तव में कोई लाहर वही है और उपाय दृष्टि से प्रतिम्ब लहर वाला हो गया उपाय से लहर आ गया और बिंब दृष्टि दृष्टिया लहर वर कुछ हो तो रही है तो दोनों दृष्टि से प्रतिम्ब का चर्चा हो जाता है और लहर है और बिंब दृष्टि प्रतिमा प्रकाश का दिख है वो सत्य बिंब में जो प्रकाशमान का है वो सत्य और बिंब का स्वभाव है प्रति में जो प्रकाश मानता है वो विम का स्वभाव दिख रहा है इसे प्रकाशत्व दृष्टिया प्रतिबिंब सत्य है धन्य क्या और लहराता हुआ देख रहे हैं जो कुछ कृष्ण विधान दृष्टि विचार करेंगे तो प्रति लहर विशिष्ट प्रतिम्ब मिथ्या है प्रकाश में सत्य। उसे प्रतिबिंबा समझना उपाय दृष्टि प्रतिम्ब कर लूंगा तो उपाय धर्म से विशिष्ट करके लूंगा तो मिथ्या है और कुटस उसे कर के कर कर विक्त तो सब इसे भ्रांति में ही पढ़ना की पहला वहां से बोल रहे दृष्टि अपनाए रखना है, अपना है सदृश मानना है अतः कुटस के समान भी प्रकाशमान है प्रकाशमान होने के नाते नित्य सत्य सचित आनंद स्वरूप है वो चिदावास ऐसे दृष्टिकोण में ज्वर कहां से हो सकता है अत चिदावास कोई ज्वर नहीं है दृष्टिया से ज्वरा भाव उत्पादित तेलिए आपने चिदाभाष ज्वरा भाव को कथन किया है उसी का, उसी का है, को उत्पादन करने के लिए अगला श्लोक आरंभ होता है चिदाभा से संभाव्या ज्वरा साक्षिणी का कथा एवं चिदाभाष भी असंभाव्य ज्वरा जब चिदा भाष में ही नहीं हो सकता है ज्वर तो साक्षना ही खत्म हो जाता है बिंब दृष्टिया लहर आदि कुछ भी नहीं रह जाता है प्रकाश है वो तो फिर बिंब में कहा से लहर आएगा सूर्य में कहा से लहर उठ जाएंगे वो तो सवाल ही नहीं उठता उसी प्रकार यहाँ पर भी कई मुक्ति की न्याय गतिबिंब में ही कुछ भी नहीं नहीं नहीं रह नहीं रह गया धर्म का तो में कहां से आ जाएगा का तक तो महाराज व्यवहार कैसे होता है अहम दुखी अहम सुखी अहम अज्ञान इत्यादि इत्यादि हम रोगी तब कहते कि देखो एवं अपी एकता मेरे विद्या बस अविद्या के वजह से चिदाबास क्या कर लिया है उपाधि के साथ एकता मान लिया उपाधि से एकता मान लिया तो उपाधि का ज्वर कहा गया चिदाभा में और तार चिदाभास को आपने एकता कर दिया कूटस के साथ अच्छा कूटस में चिदाबास ने अपने स्वगत उपाधि के धर्म को आरोपित कर दिया तो कूटस क्या कहेगा तब अहम ज्वरामी अहम अज्ञानी बोले लग है ऐसा अविद्या किमु साक्ष्य क्यों वक्त जब चिदाभास में कोई चोर नहीं हो सकते तो साक्षी में चोर होने की संभावना खत्म हो जाती है क्या कहना है उसमें अवश्य वहां नहीं होते न्वरांगी के अनुभव से कहा फिर जो अनुभव लोगों होता है अहम ज्वर अहम अज्ञानी हम सुखी हम दुखी कैसे ये, आप। फिर ये है का चेदावार। हाँ। चेदावार है भी एकता फिर वास्तव में मान बैठा बैठा ना अविद्या के साथ शादी कर अविद्यास हाँ चिदावास की पत्नी है अविद्या अविद्या की चिदावास की शादी हो गई है अभी अविद्या के साथ तो मान लिया अविद्या की अविद्याण शरीर की सारी बीमारी है वहां सारा उसके अंदर आ गया शादी कर लेता है ना वो बीमार हो जाए तो भी अपने भी मान लेता है मनुष्य के जन्म का असली कर्तव्य तो ब्रह्म ज्ञान का वो छोड़ के शादी में फसल गड़बड़ हो गए <laughs> हाउ तो कर्तव्य मानने लगे मूर्खता है असली कर्तव्य तो भूल गए हैं आप मनुष्य के हुआ? चारे चारे हुआ? स्त्री हो क्यों प्राप्ति ना कसम गर्भ में हम यहाँ से निकलती बराबर सिद्धे ब्रहिद्या पढ़ूंगा सिद्धरिषद पढ़ूंगा सिद्ध जो है चिंतन में लग जायेंगे और क्या क्यों रेफर है छोड़ दिया व्याकरण संस्कृत सब और अंग्रेजी हिंदी क्या क्या मराठी क्या भाषा पढ़ रहा है अरे पहले पढ़ो जीत पैदा होते संस्कृत पहुंचना चाहिए सबसे पहले शास्त्र पढ़ना चाहिए मुक्ति के मारे में जो कसम खाए वो सब भूल गया बाहर आते आते भूल जाता है रोने लग जाया बचपन में लेकिन पांच साल छह साल आठ साल बाद तो तैयार हो गया पढ़ने लिखने लायक अंग्रेज स्कूल क्यों है फिर दोष है तुम्हारी भी दोष है उन पर आरोप लगा रहे हो वो तो कहेगा तो कहे क्यों नहीं कहेगा तुम्हारी भूल है ना तुम्हारी विस्मृति से तुम डिमांड नहीं कर रहे हो फिर वो अपने मन मर्जी कर दिए क्या करना है और फिर उसके अलावा तुम्हारा प्रम है अपना प्राण क्रम मानना पड़ जाता है स्मृति हुई यही प्राण क्रम है भगवान की माया जाद इसको वैष्णवी माया आता भगवान विष्णु ने अपने संसार को बचाए रखने के लिए सब को बना दिया। सबको वक्त तो मरना देता है सारी प्रतिज्ञा का सब भूल जाता है। और जब तक आकल खुल के समझ में आती है तब तक क्या करेगा अब तो आई नहीं पाता अब संस्कृत बढ़ नहीं पाता है संस्कृत पढ़े गिरा उपषदों को क्या समझेगा हो भावना कैसे कैसे बनेगी सुनी के आधार पर तो काम चलती नहीं है है कुछ जब तक उपनिषदों को पाठ पाठ करो को करो भाष्य होना एकदम उसके साथ करना पड़ता तब जाकर जो अपने अंदर स्थापित होता है शास्त्र तो उसके अनुसार अनुभव भी होगा कुछ बीज बीज बोध ये है बस समझो सुन रहे से अगले जन्म थोड़ा जल्दी आप संस्कृत पढ़ने में लग सकते हैं संभावना है, <laughs> तो जानकर अनुभव कर लिया तो महान कल्याण हो गया समझो नहीं तो कोई मान विनाश हो रहा है आपके शरीर तो, कोई भरोसा नहीं अगला जन्म जरूर आपके शरीर मिले की भगवान ने कहा है लेकिन आप निष्ठा पूर्व लगे रहेंगे अगला जन जरूर इस मार्ग में, में पैदा कर देंगे जहां तुमको बचपन से तो नास्तिक नहीं करेंगे कि पाप बहुत था तभी नास्ते घर में पैदा होता है आते के घर में पैदा हो सर वेदांत के निष्ठावान भी हो उपासना वगैरह भी करते हो क्रम में निष्ठा हो उपासना में निष्ठा भी रखते हो उसके साथ दो बारा वही से कर्म उपासना के द्वारा शुद्धि शीघ्र शास्त्र प्रवेश हो सके ऐसे जगह बुद्धि ज्ञान का योग जोड़ दूंगा दो बारा स्टार्ट कर देगा भवन गारंटी दे रहे इसे उस वचनों पर श्रद्धा करते विश्वास करते जितनी हो सके जन्म में पूरी की पूरी इसी में दिमाग रहा। जितनी हो सके भले संस्कृत ना आवे तभी तो दिन रात पढ़ो उसका पढ़ते हो भले संस्कृत की पंक्ति पढ़ने कोशिश करो भले लिपि कन्नड़ की हो मराठी की हो तमिल लिपि में हो लेकिन मूल संस्कृत पढ़ने की कोशिश करो उसकी हिंदी अनुवाद नहीं वो समझने के लिए थोड़ा असहायता के लिए पढ़ लेना कोशिश होना चाहिए मूल पाठ संस्कृत का ही पाप कि वो सात्विकता को पैदा करता है भाषा की सात्विकता संस्कृत से पहले भी एक बार बोल चुका हूं अन्य सारी भारतीय भाषाएं जो संस्कृत से अपभ्रंशित होकर पैदा हुई है वो रजगुनी भाषा है और जो संस्कृत बिल्कुल असंबदाषा है, है तमगुणी भाषा है अंग्रेजी फारसी जितनी भाषा है वो सब बिल्कुल संस्कृत से लेन देन है उनका जड़ इसका है नहीं इस जड़ से अलग है वो मृक्ष वो सब तामसी है। और जिन्हें तमिल तेलुगु कन्नड मलयाठी फलाटी जितने भी ये सारे, सारे रजोगी भाषा है।, है तो चढ़ रुण हो गया उसमें सात्विक भाषा है तो एकमात्र संस्कृत भाषा है देवताओं की भाषा है वेदों की भाषा है ऋषियों की हृदय भी प्रकट हुई जब परमात्मा वांगमय स्वरूप इसके साथ ताज मोहरे का परमात्मा जो ताकत मोहरे वाक्य है परमात्मा का वाणी का प्रकट रूप संस्कृत भाषा इसे कहना परमात्मा का वांगमय रूप जैसे भागवत में कहा भगवान स्वयं कहता है बारहवें स्कंद में जाकर के मैं शरीर जब छोड़ूंगा मैं शरीर को अपने सुख रूप को अपने स्वरूप को इस भागवत में लीन कर दूंगा अर्थात भागवत भगवान कृष्ण का वांगमय स्वरूप तथा तो संस्कृत भाषा शुद्ध भ्रम का वांग्मय स्वरूप सिर्फ कोशिश होनी चाहिए हर चीज संस्कृति का पाप कर जितनी कोशिश करें संस्कार जितनी बनेगी अगला जन्म आपको बहुत जल्दी स्मृति हो जाएगी फटफट याद आते रहेगा क्या भुण? अब अभ्यास की इसलिए इनका कहना है कि देखो ये जो मान्यता है मन ने मान लिया उपाधि को अपना मान लिया चिदाभा ने अपना मान लिया है वो भी क्यों अविद्या के वजह से बात अविद्या के साथ शादी इसलिए वो सब अपने अंदर आरोपित होगा अविद्या का संतान है कौन शरीर आदि परिवार में अज्ञान व जिस प्रकार से बेटे का बीमार से मैं बीमार हो गया बाप परेशान हो जाता वही रिक्चिताबास बे बेफालतू का अविद्या से शादी कर लिया तो उस अविद्या का संतान शरीर तय में जो कुछ भी होता है कुछ उसको रक्षिताबास परेशान होता है और रक्षितबास अच्छा ने कह आपने परे सारी परेशानियों को कुटस में डाल दिया और कुटस विश्रा अपने आप बोलेंगे क्यों मान रहे एकता इनके साथ अविद्या अविद्या चिदाबासता मैंने अविद्या जो उन छिदाबास के साथ अपने एकत्व को मान बैठा है दोस्त लोग बाद सृष्टांत भी देंगे भाष्यकार दे, उसी को कुटुंबीवत दृष्टांत देंगे इसलिए मैंने पहले से बात कर दिया एकता तो एक में संक्षेप में उत्तम और प्रपंच एकता में गार्थ उसका संक्षेप में संकेत कर दिया था उसके विस्तार में समझा था साक्ष सत्यत्व मध्य तत्सर्वं वास्तवं स्वस्य स्वरूपं स्व स्वरूप चिदाभास ने क्या किया में जो से प्राप्त सत्यत्व था वो अपने में ले लिया पहले अपने में ले रहा है चिदाभास कूटस्थ के सदृश होने से अपने आप को सत्य मान रहे यहां तक तो ठीक है बिंबदृष्टिया कुटस कहता है मैं सचतानंद स्वरूप हो यह मान लेता है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन आगे क्या कर दिया उसने उस अपनी सत्य रूपता को अविद्या वजह से इन सब में डाल दिया शरीरों में डाल दिया और शरीर को सत्य मान बैठा शरीर को सत्य मान लिया जैसे सूर्य का प्रतिमा जो जल में पड़ गया और वो जल में पड़ा प्रतिमा अपने आप को तो सूर्य भी मान ले रहा हो तो भी अच्छी बात लेकिन अपनी उस सूर्यत्व को जल में डाल उस जल को सूर्य समझने लग जाए ये बेवकूफी वही हम लोग कर बैठे हैं भूल हो रखा है कूटस का सत्यत्व को छिताबास अपने में मान लिया यहां तो ठीक तो था उस सत्य को उसने शरीरों में डाल दिया और उसे एकता कर ये यही समस्या हो कर साक्ष सत्यत्व अध्यु व पुत्र संबद्ध ईश्वर तय भी क्या कर दिया उस सत्यत्व का अध्यास कर दिया किसने चिरा घास तत्सर्वस्तव अब इस क्या माने लगा ये सब पारिवारिक सब वास्तविक है सब सच्चा है एक कोई मिथ्या नहीं कोई झूठा नहीं सब बिल्कुल सही है ऐसे मानने तत्सर्वस्तव वास्तवं स्वरूप मन और अपने स्वरूप के साथ उन सारी चीजों को भी वास्तविक मानने लग गया इस को झेल रहा चिदावास स्वेर सहित शरीर साक्षिगत सत्यत्म अध्यक्ष चिदावास ने क्या कर दिया अपने सहित शरीर साक्षिगत सत्यत्व का अध्यास कर डाला करने का ज्वर शरीर स्वस्तव रूप में मनते और क्या मानने लगा उन सारा जो तत्सरों में उन सारे चीज गया दुनिया को रखने की जरूरत नहीं यहां जोर वाले शरत को स्वस्थ वास्तव रूप यही मेरा असली रूप मानने लगा यही मैंने कहा ना यदि प्रतिबिंब जल को सूर्य मानने लग जाए वो उपबिंब को भूल जाएगा और इस रूप मान लिया यही गलती होगी यही सच्चा मान लिया जल में अब सूर्य के प्रकाश किया जल प्रकाश में जैसे लग जाता है और प्रतिबिंब में खड़ा होकर वह प्रतिबिंब सोचना ये असली सूर्य है जल को ही असली सूर्य समझने लग जाए तो क्या होगा उस तो प्रतिब का ही होगा अपना बिंब को भूल गया और उपाधि को ही बिंब मान लिया उसी प्रति क्या कर रहा है चिदाबास स्वरूप जहां से सत्य तो लिया था उस कुटस को तो भूल गया और ऐसा संसार को सत्य मानकर अपना ही मान लिया इनको ही अपना स्वरूप मान लिया इसे क्या कहता है पत्नी मर गई तो मैं मर गया चलाता है बच्चा मर गया तो मैं मर गया चलाता है अरे तू कहा मरा तू तो, तो जिंदा है और खुद भी कह रहा मैं मर गया वही तो भी आगत का भी होश नहीं रहता जिंदा भी तो बोल सकता के मैं मर गया बोल के जरा वो मैं मर गया यही तो ना क्योंकि इनको वास्तविक भी मान लेता है जगत को वास्तविक मान लेता है वही अगले श्लोक में समझाएंगे देखिए चिरामास स्वेर सही शरतमी मन इनको ही अपना वास्तविक स्वरूप माने लगता है चिड़ाभास एवं भ्रांति जानी सारी ऐसा भ्रांति जान होने पर कि होगा इलाह हो, तेत भ्रांति काले शर्रेश स्वये ज्वरामी मनते ही कुटुंबिवत्त नुटुंबिव ब्रह्मसूत्र के संबंध भाषण का समझाए अध्यास को समझाते वक्त पुत्र के मरने पर स्वयं मर वर्ग करके व्यवहार करता है रोने लगता है चल है पत्नी के मरने पर स्वयं मर वर्ग करके आदमी चल जाता है क्यों हुआ तादाद में अध्यास क्योंकि वो अपना स्वरूप मान लिया उसको और अपने मरने के समान उसके मरने को मान रहा है क्यों क्योंकि उसको अपना स्वरूप मान भ्रांति है ना इस मानिए आप अतएव शरित्रय रोगों को लेकर व्यवहार अध्ययन व्यवहार करता है कुटुम्बीव एक दृष्टान्त ने यथा पुत्र भारियादिशु विकलेषु सकलेशुवा अहमे विकल सकल मन्य थे ये पंक्ति है अध्यासभाष का पंक्ति है नीचे टीका में दिया हुआ है टिप्पण ने ये था व है भाषिक की पंक्ति यथा पुत्र भार्या भारिशु विकलेशु सकलेशुवा अहमे विकल सकल मन्यते ऐसे करने पंक्ति देखा उनका विकल होने पर स्वयं विकल मान लेता है उनके सकल होने पर सम सकल मान लेता ऐसे देखा बेटा पैदा तरफ खुश हो जाता है लगता है घोड़ी पैदा हो गए दोपहर बांटता है देखने को ये इसलिए स्वयं जोराशु जोर वाले कौन है भ्रांति काले काल में शरीशु जोरसुम ये जो चिरावास है स्वयं जोराम इति मन मही ज्वरयुक्त हो गया हो ऐसा मानने लगता है दृष्टांत क्या है कुटुम्बीवत अयम चिराभास असा भ्रांति वेला शरीर ज्वर स्वात्म आरोपयी कौम देरी चिराभास है इस भ्रांति काल में ही अपने शरीर ज्वरों को अपने में आरोपित कर लेता है तृष्टानुटुबिवत दृष्टान पुत्रदारेश तप्यसु तपा वृथा य था मनते पुष त आभासोप्यभि पुत्र दारा में दारेश संप की वजह से स्वयं क्या कथन कर रहा है यथा मैं तप गया हूं, मैं गया परेशान हो गया हूं मैं दुखी हो गया बीमार हो गया हूं ऐसे करके पुत्र पत्नी आदि के बीमार आदि संतापों को लेकर स्वयं बीमार आदि संताप व्यवहार करने लगता है व्यर्थ का व्यवहार झूठी व्यवहार यथा मन वृद्धा प्रकार से ज्वर अपि विवेक शरीर तर्शिये इस को लेकर अपने में, में लग जाता है चिदाबास तो के अंदर भ्रांति पूरक ज्वर दिखाई देता है विवेक दशा में विवेक के कारण से ज्ञान के कारण से भ्रांति या भाव के कारण से वह कोई चोर नहीं होता इस बात को भी समझाते दृष्टांत के दृष्टान भ्रांति सदा चिंतन साक्षर कस्मा शरीर मनुसंजरे में लौट रहे विविच्छ भ्रांति भ्रांति को त्याग कर। अपने तीनों सर्व जब अपने आप को अलग कर लेता है भ्रांति को त्याग करके, करके ज्ञान के ज्ञान के भ्रांति को नष्ट करके अपने आप जो सर्वो से अलग कर लेता है सदा तब क्या हो जाता है पहले बता चुके हैं तब अपने आप को समझ गया मैं तो उठस्त मृत्यु अपने आप लज्जित होता है बताया था ना अपने मिथ्या शब्द को याद करके लज्जित हो जाता है अपने को प्राप्त कर लिया, आ गई है। मैं सत्य हूं तो अपने क्या हो गया? वो चिंतन साक्षर अपने साक्षर चिंतन करता हुआ शर्म अनुसंहर बताओ दोपहर शरीर के साथ कैसे संबंध कर सकता है के साथ कोई संबंध नहीं होता चिदावास कूटस्तम स्वात्थ अनु अपने आप को पढ़करों के चिंतन कर गया अनुभूति में आ गई नष्ट हो गया जब अज्ञान नष्ट हो गया तो अपने आप को कूटस्थ मानता है चिदावास और शरीर से अपने आप को अलग करके भेदे नान लेता है कि मैं अलग हूं ये अलग मिथ्या दृश्य है मैं वास्तविक दृष्टा जिसका कभी नाश हो नहीं होता ऐसा दृष्टा नहीं दृष्टि कर लेता है भ्रांति तो पर तो कब होता है जब पहले क्या मान रहा था सारा शर्रादी उनको अपने वास्तविक स्वरूप जो माना था इस भ्रांति को त्याग करके प्रत्येज स्वस्थ भाव रूपत्व ज्ञाने न और उपाधि दृष्टिया अपना जो अस्तित्व जो था उसे वो खत्म हो गया अब मैं करता भोक्ता ब्राह्मण छत्री ये वो करके जो था वो क्या हो गया खत्म हो गया अब खत्म हो गया तो स्वस्थ अभाव रूपत्व ज्ञान मान भाव रूपत्व ज्ञान हो गया कर्तभाव रूपत्व ज्ञान उसको हो गया अपने अंदर मैं कर्तभाव वाला रूप वाला हूं मैं भोक्त भाव रूप वाला हूँ वर्णाश्रम भाव रूप वाला हूं मैं सर्वधर्म भाव रूप वाला हूं मैं निर्धरवक हूँ ऐसा तो निश्चय कर लेता है स्वस्थ भाव रूपत्व ज्ञान है न स्वस्मिन आदरम अकूर्वन अच्छा बात क्या करेगा अपनी कर्तृभता जी का कोई आदर न करते हुए स्व निज रूप जो अपना असली स्वरूप क्या था रही रही जो ज्वराध साक्षर उसी का सदा चिंतन सदाँ चिंतन करता हुआ स्वयं कस्मा संजरित न संजरित्य ज्वर वाल शरीर का अनुसरण करता हुआ स्वयं दोबारा तो जोड़े देखा आरोप नहीं करेगा अभ्यास नहीं होने देगा दोबारा छोट गया भ्रांति जान तत्व कारण दृष्टान भ्रांतिणे और तत्व ज्वर्ग अभाव कारण इस बात को दृष्टांत स्पष्ट दृष्टान अयथावस्पादी ज्ञान हेतु पलायने पलायनेप्युशोचती वस्तु सर्पा सर्पा ज्ञान है में की हुई तो क्या क्या है है वस्तु है मिथ्या मिथ्या वस्तु वस्तु उस का नहीं जब तक हुआ तब तो क्या हुआ तब पलायन हो हेतु हे पला हे हो गया सर्प ज्ञान हेतु का पलायन में काम कि उस सर्प में मिथ्यात्व मिथ्यात्वी था सत्यत्व था वह सर्वगवान याव काल पर भ्रांति है तावकार वो सर्प में सत्यत्व है, पलायन हो रहा है रज्जु ज्ञान रज्जु ज्ञान हो गया भी ध्वस्त हो सर्प ज्ञान नष्ट हो गया सर्व का अश्ली ज्ञान होने सर्वृत्ति मृषात्व निश्चय हो गया सर्पगा निश्चय हो गया तो कृतम अपने सोचती जब पहले दौड़ भाग किए थे उधर लाठी ला, रहा।, ला रहा।, ये रहा वो कर रहा हूं रस्सी में दिखाई दिया वह सब झूठा था कि नहीं <laughs> रस्सी में दिखाए सबकी बात हो रही है तो रस्सी में सर्फ दिखाई दिया वो सब झूठा है और उसको देख रहे शर्मिंदा होती है अपने किय के ऊपर उसी प्रकार जितना को ब्रह्म ज्ञान होगा और रास्ते आप जो किए हैं ना कि सर खुद को शर्मिंदा हो गया मैं तो क्या क्या सोचा था अपने आप को क्या क्या कर रहा है अपने आपको मैं करता माना मैं स्वचा मैं ब्राह्मण हूं मैं, मैं, मैं ये मैंने ये किया वो किया सब झूठा कुछ भी नहीं दृश्य में करके सारे गड़बड़िया करते अनावश्यक प्रवृत्तियां हुई अनावश्यक संकल्प हुए संकल उस अपने कृत पर अनुशोच कृतम अपनी अनुशोचती रज्वादो कल्पित से सर कल्पित जो सर पा उनका ज्ञान ज्ञान जो होता है पलायन कारण पलायन आदि शब्दित चोरों ठूं दूर से लगा। है लग। है। चोर पड़ा है उनको पकड़ लेगा उस बात बचेगा वहां रास्ता बदल के भागता है कल्पित चोरों के लिए रजवादी ज्ञान ही नहीं लेकिन रजवादी जब ज्ञान होता है तो बुद्धि तो, सर्प चोर के जब हो जाता है, है पलायन पलायन उस समय आप जो है, पलायन को अनुशोच कर, करते हैं, व्यर्थ में, में वहां पर सर्वधाई नहीं चौर था साक्षण सदा चिंतन दृष्टान सदा साक्षी का चिंतन करते हुए जो पुरुष लोग में कहा गया था उसी का जो व्याख्या और स्पष्ट स्पष्टपूर्ण दृष्टान्त और समझाते मिथ्याभियोगायित्त प्रसिद्ध क्षमा आत्मा शरण गाक्षण दोषस्य गिथ्याभियोगायिति प्रसिद्ध थ्या अभियोगे दोषों को पैस करता है करता। उसी पर आपने भी तो नहीं मिथ्या अभियोग लगा हुआ है अब इस दोष अज्ञान वास्तव में नहीं ना मिथ्या अभियोग लगा हुआ है इस दोष का निवारण करने के लिए उपाय करना पड़ेगा मिथ्याभियोगित प्रसिद्ध क्षमा आत्मान मानव क्षमा चाहते हुए हम क्या हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर क्या परिध है पर अपने साक्षी के शरण में चले जाए जिसको भूल करके गड़बड़ करते रहे उसके शरण में जाना पड़ेगा महाराज अब माफ कर दो अब जो तो संसार में रहे अब हम अपने आप आपके सच्चा आपके साक्षी साक्षी के स्वरूप क्या है उसी का मैं चिंतन करूंगा आप कृपा पर करें ऐसे उसी के शरण में जाना पड़ेगा ये मे वेशण उदय मंत्रोदय जो इसका वर्ण करता है उसके सामने अपने आप को प्रकट कर दे आत्मा का करो पहले अपनी वर्ण करो अपने स्वरूप का वर्ण करो अब वर्ण हम किस कर रखे हैं अविद्या का वर्ण कर रखे और अविद्या का संतान कर रखे हैं इनके साथ हमारा संबंध बना हुआ है इसको त्यागना पड़ेगा और आत्मा का ही वर्ण करना पड़ेगा यही पार्वती ने कहा नहीं वरम इच्छा में चिक्षि सबसे आत्मा आत्मा मैं वर्ण करूँगी तो आत्मा को ही वर्ण करूँगी और किसी ये, को कहानी तो के माध्यम से अद्वैत समझा लेना पार्वती मैं वर्ण करूँ तो क्यों नो मैं उस तरफ नहीं जाऊंगी जगत नहीं जाऊंगी विद्यामती जो बुद्धि होती विवेकशाली जो बुद्धि है वो पार्वतीशाली है साक्षात विद्या विवेकशालिनी बुद्धि वो वर्ण किसको करेगी हमेशा आत्मा को ही वर्ण करेगी जगत को नहीं नहीं नहीं। इसे पार्वती से, से तो तो तो तो पातया तो मेरा लक्ष्य आत्मा की अनुभूति करने से सिद्ध करूंगी या तो भले सिर मर जाए दूसरे का वर्ण कभी नहीं करूंगी ये बुद्धि का दृढ़ निश्चय होना चाहिए आत्मानुभूति होने तक या तो मैं अपने आत्मानुभूति या तो भले बुद्धि रूपी उपाधि या नष्ट भी हो जाए लेकिन संसार का किसी पदार्थ वर्ण नहीं करूंगी किसी इच्छा नहीं करूंगी ऐसा दृढ़ निश्चय विवेकशालनी बुद्धि होनी चाहिए तब चाहे अक्ष इसलिए कहते हैं क्षमापी अपने आप को क्षमा चाहते हुए के समान है ये आत्मानम साक्षर शरण हो आपका साक्षीकारी शरण में जाना पड़ता यही प्रायस्त सबसे बड़ा अपने अनंत जन्मोन से किए हुए और होते आ रहे जिस भूल का सबसे बड़ा प्रायस्त है कि हम अपने स्वरूप का चिंतन करना अपने साक्ष स्वरूपा जब आत्म रूपा है सच्चानूपदा है उसी का चिंतन करना उसी का स्मरण करना है सब को क्या सारे झूठी वाघ विलास मात्र है व्यर्थ परिश्रम इसके चिंतन करना सोचना समझना बोलना चलना ये व्यवहार जो हम कर रहे हैं है? हमें खाऊंगा पीऊंगा बोलूंगा जाऊंगा आऊंगा करूंगा डरूंगा क्या है सब आ गया सारा सांसारिक पूरे व्यवहार में वाघ विलास कर स्वाध्याय को छोड़ क्या पर चिंतन में इसके अलावा कुछ भी है है। वो सब देखा। तो क्लेश होता का इसे कहते हैं कि कि देखो ये जो यथा करता, कर साक्षिणी असंगात्मी भोकृत्वाद मिथ्याभिगो प्राचिकता प्राँग प्राँग जैसा लोक में आत्म क्षमा करता तो दोषस्य करता क्या करता है स्वयं दोष मालूम हो गया था, था लगाया है तो क्या करो क्षमा करेंगे झूठे नहीं नहीं। आरोप लगाया क्षमा कर दो सत्याचित्री किया नीचे करते हुए आरोप लगाया था कृष्ण पे तो यही होता है कि जिसको हम आरोप लगा चुके हैं मालूम हो जाए हमने उनको झूठा आरोप लगाया है ये बड़ा दोष हमारा अब उस आरोप दूर कैसे होगा दोष दूर कैसे होगा जिस पर हमने आरोप लगाया तो उसी से हम माफी मांगे इस हमने साक्षी को क्या कर दिया था गृहस्थी बना दिया था ना संसारी बना दिया था साक्षी पर आरोप लगा दिया तुम संसारी हो ब्रह्म को आत्मा कह दिया तुम अज्ञानी हो और वहां अज्ञानी व्यवहार करते रहे हम ये जो भूल हुआ है, जो दोष आरोप लगाया हमने आत्मा पे साक्षी पे उसके क्या होगा उसे साक्षी के शरण में जाकर से माफी मांगना तो हमने जो आरोप लगाया था वो है। वास्तव में आप साक्षी में कर्तृत्व तो, तो कुछ भी नहीं है वही मेरा स्वीप स्वरूप है भ्रांति तो से जो आरोप हुई थी अब भ्रांति के निवारण होने से वह असत्य रूपाक्ष आत्मा का शरण में जाकर उससे माफी मांगना होता है इसे कहते हैं प्रायश्चित सिद्धार्थ करेगा था। même, चीज़ किया था पुनः पुनः बार-बार मांग क्षण भोक्तृत् आरोप रूप मिथ्या लगा लिया था उस दोष प्राश्चित क्या करेगा साक्षर आत्म शरण साक्षी रूप आत्मा से क्षमा मांगनी के समान उसी में शरणागत हो गया मनुष्य तो का निरंतर चिंतन करना शुरू करता है मैं जो है, वास्तविक स्वरूप में है, जो स्वरूप है रूप है, तत्व तो दृष्टान्तर महा किसी ने एक और दृष्टान समझा ले आवृत पाप नृत्य नु, नु, पाप नृत्य स्नानाद्यावर्त थे यथा आवर्तन सदा साक्षी पारायण जैसे बार बार आपसे पाप हुआ बार बार नहाते स्नान आदि तीर्थ करना पड़ता है ना मालूम हो गया जब हमसे गलती हो गई तो नो कृषि हो पवित्र करो अपने आपको को आवृत पाप नुत्यर्थम आवृत पाप निवृत्ति के लिए हटाने के लिए मिटाने के लिए स्नानादि आवर्तित यथा स्नान आदि उनका बारम्बार आवर्तन किया जाता है जब मैंने पाप किया है करी है हमने उसको प्राशित करना ही पड़ेगा लोग करते हैं कोई का परिक्रमा कर रहा है कोई जो है कुछ कर रहा है कोई गंगोत्री गोमुख से रामेश्वर जाते रामेश्वर से गोमुख आता है प्राश्चित करना, करना क्या तीर्थ यात्रा ही प्राश्चित के सारी तीर्थ यात्रा है प्राश्चित के लिए ही होते मोक्षे होते लेकिन अधिकतर जो विधिया है तीर्थ यात्रा इसलिए आया है दो तो कारणों तो से आया जहाँ रहते हो वहां रहते हो पाप होता ही है उसे निवृत्त हो जाएंगे बाहर आने से तप हो गया पैदल जाओ तपस्या हो जाती है कृत पापों का नाश भी हो जाता है अब महाभारती में कई प्रसंग आता है कि वो पापों का तीर्थयात्रा में चले गए अर्जुन गया तीर्थयात्रा में विदुर गया तीर्थयात्रा में सबके पीछे वही कारण आता है कुछ गड़बड़ करिए छोड़ो चलो तीर्थयात्रा करके प्राचिध कराते इन बलराम का भी आता है तीर्थयात्रा किया और प्रासी नहीं किया बलराम जो देखा महाभारत होने वाला है तो गड़बड़ हम उसको सम्मत नहीं थे वो उन्होंने कहा चले जाओ हट जो होते रहते छोड़ो तो ऐसा भी है इसलिए हमेशा तो इसलिए के के, स्नान आदि का जैसे आवर्तन करते है उसी प्रकार से अनेक जन्मों से जो हम अपने स्वर को भूलिए है उस पाप को धोने के लिए हमें आज क्या करना है सदा आवर्तन ध्यानम सदा साक्ष प्रायण साक्षण कर साक्ष चिंतन करता हुआ निरंतर उसी का ध्यान का वृत करते रहना चाहिए यथा पापकारिणा पुरुषेण आवृत पाप अपनुतीर्थ यथा पापगारी पुरुष के द्वारा अपने से आवृत पाप की निवृत्ति करने के लिए अभ्यस्त पाप अपनोदा अभ्यस्त पापों को मिटाने के लिए विहित स्ना प्राय आवृत है करता तो तो करता है, पुना, पुना बारं, बारं करता है, पुनः पुनः अनंत काल से चिरम बहुत का अनंत काल से उस साक्षी पर संसारित्वि आरोप रूपित लगाने का दोष उसके पर है ना उसका परिहार करने के लिए ध्यान परिवर्तन ध्यान का निरंतर चिंतनकर्ता वदा साक्षिपुरायण होती सदा साक्षी सदा या साक्षी हो जाता है